गीता तत्व चिंतन चौंसठवा प्रवचन यज्ञों के प्रकार गीता अध्याय चार श्लोक 25 से तीस चौबीसवें श्लोक में कर्मयोगी के द्वारा किए जाने वाले ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया गया अब यह बताते हैं कि यज्ञ के कई प्रकार हैं मनुष्यों की रुचि अलग अलग होती है भिन्न रुचिर ऋषिलों कह इसीलिए वे लोग एक ही प्रकार के यज्ञ में रस नहीं ले पाते प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने अलग अलग यज्ञ प्रणाली निर्मित कर ली है वे सभी साधक ही हैं और वे सब के सब सत्य को ही चाहते हैं पर रुचि के कारण उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं जो अलग अलग यज्ञ के रूप में दिखाई देते हैं भगवान ऐसे कई यज्ञों का वर्णन करते हैं और अंत में यह घोषणा करते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ है योगिनः परोगिन पर्युपाते ब्रह्माना व यज्ञे यज्ञ नोपजुवती दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं अन्य दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं श्रोत्रादि श्रोत्रादीनिंद्रियान् संयमा सुजुभवती शब्दाव्युनियान इंद्रिया सुजुभती अन्य योगी जन चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों को संयम रूप अग्नि में होमते हैं जबकि अन्य योगी लोग शब्द स्पर्श आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं सर्वाणिन्द्रिय कर्माणी प्राणकर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुगवती ज्ञानदीपते अन्य योगीजन समस्त इंद्रिय प्रचेषाओं तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रदीप्त आत्मसंयम रूप योग की अग्नि में होमते हैं तपो तपोयज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संत दूसरे कठोर व्रत वाले यति लोगों में कोई यज्ञ के करने वाले कोई तप रूप यज्ञ के करने वाले कोई योग रूप यज्ञ के करने वाले तो कोई स्वाध्याय और ज्ञान रूप यज्ञ के करने वाले होते हैं अपाने प्राणम प्राणे अपने जुहवती प्राण प्राणेपा तथापरे प्राणपाननगतियाम पाराय अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेशु जुहवती सर्वेप्येजिदो यजक्षतकम अपरे अन्य अन्ताहारा संतुलित आहार करने वाले लोग प्राणों को प्राणेशु प्राणों में जुहवती हवन करते हैं ये ते ये सर्वे सब लोग भी अन्य लोग अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं तो कुछ दूसरे प्राण वायु में अपान वायु का फिर कुछ लोग प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के पारायण होते हैं फिर संतुलित आहार करने वाले कुछ अन्य लोग प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं ये सब लोग भी यज्ञों के जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञों द्वारा नष्ट हो कर दिए गए हैं